कवितावली सुन्दरकान बहु बिकराल बेसुदेख सुन सिंह घनावनो बेग जित्यो मारत प्रताप मार तन कोटि कालाऊ करालता बढ़ाई जित्यो भावनो तुलसी सयाने जात धान पचता ने कह जाको ऐसो दूत सो तो साहिब अभय आवनो कहे को कुशल रोशे राम बाम देवहू की सो बाद बैर को हनुमान जी का बड़ा भयंकर वेश देख और उनका सिंघनाथ सुन मेघनाथ उठा और रावण में भी चिंता युक्त तो होकर बोला इतने तो वेग में वायु को प्रताप में करोड़ों सूर्यों को करालता में काल को और बढ़ाई विशालता में भगवान वामन को भी जीत लिया तुलसीदास जी कहते हैं उस समय जो समझदार राक्षस थे वे पश्चाताप करते हुए कहने लगे जिसका दूध ऐसा प्रचंड है वह स्वामी तो अभी आना बाकी है ही भला राम के क्रोधित होने पर शिव जी की भी कुशल कैसी हो सकती है ऐसे बाग के वीर से बैर बढ़ाना व्यर्थ ही है पानी पानी पानी सब सबरानी अकुलानी कह जाति है पर गति जानी गज चाली है बसन बिशारे मनभूषण संभारतन आनंद सुखाले कह क्यूहु को पाली है तुलसी मधो वही हाथ धुन माथ कान कह का मैं कहियो केह तो काली है बापुरे विभीषण पुकारी बार बार कहियो बानरू बड़ी भलाई घने घर खाली है सब रानियाँ व्याकुल होकर पानी पानी चिल्लाती हैं और दौड़ी चली जा रही हैं गज किसी चाल से ही उनकी गति पहचानने में आती है वे वस्त्र लेना भूल गई हैं और मड़िजित आभूषणों को भी नहीं संभाल सकी हैं उनके मुख सूख रहे हैं और वे कहती हैं क्या किसी प्रकार भी कोई हमारी रक्षा करेगा गोसाई जी कहते हैं मंदोदरी हाथ मल मल कर, और सिर धुन धुन कर कहती है कि अहो कल मैंने कितना कहा फिर भी किसी ने उस पर कान नहीं दिया बेचारे विभीषण ने भी बार बार पुकार कर कहा कि यह बानर बड़ी भारी बला है और बहुत से घरों को चौपट कर देगा कान उजा जो तो उजा जो नबा बिगा जो कछोर बेचारो बांध आठिहार सो निपत निदय देख काहू न लक्ष्यो विशेख दिन हो ना छाई कही खुलके कुठार सोम छोटे और बड़े रे मेरे पुतऊ अनेर सब सापनी सुखे लयल गरे छुरा धार सो तुलसी मदो रोई रोय कह भीगो आप बार बार कहो मैं पुकार दाढ़ी जार सोम वन को उजाड़ा तो उजाड़ा उससे कुछ बिगाड़ नहीं हुआ था किंतु बेचारे इस बंदर को उपवन से हटाक बांध कर ले आए, उसे बिल्कुल देखकर भी किसी ने कुछ विशेष नहीं समझा, और नकुल कुठार नेघनाथ से कहकर किसी ने उसे छुड़ाया ही मेरे छोटे बड़े सभी पुत्र अन्यायी हैं ये सांपों से खिलवाड़ करते हैं और छुरे की धार में अपनी गर्दने रखते हैं गोसाई जी कहते हैं कि मंदोदरी रो रोकर अपने को छीण करती है और कहती है कि मैंने इस दाढ़ी जार अर्थात से बार बार पुकार कर कहा परन्तु इसने मेरी एक बात न सुनी रानी अकुलानी सब जाहि बिलोक सुके सी कुमार को मेज मेज हाथ धू माथ दसत माथ ती तुलसी तिलोन भयो अगार को सब असबा सहन भंडार को खीझत मदो वह सभी देख मेघनाद नु बोलू नियत सब जाढ़ी जा रखो रानिया सब जलती हुई घबरा कर दौड़ी चली आई चली जाती हैं वे केसरी नंदन हनुमान जी के विकराल वेश को देख नहीं सकती रावण की स्त्रियां हाथ मल मल कर रह जाती हैं और सिर धुन धुन कर कहती हैं कि तिल भर वस्तु भी घर के बाहर नहीं हो सकी सब असबाब जल गया न मैंने ही निकाला और न तूने ही निकाला सबको अपने अपने जी की पड़ी थी घर आंगन कौन संभालता मेघनाद को देखकर मंदोदरी मंदोजरी दुःखपूर्वक क्रोधित होती हैं और कहती हैं कि इसी दाढ़ी जार का बोया हुआ सब काट रहे हैं यदि यह इस बंदर को पकड़ कर नड़ाता तो ऐसी आफत क्यों आती रावण की रानी बिलखान कहे जात धानी हाहा को कहे बिसबाहु दसमाथ सो काहे मेघनाद काहे काहे रे महोदर तू दे देत धीरज न्यो नाथ सोम काहे काहे काहे रे अकंपन अभागे त्यागे भोडे भागे जात साथ सो। तुलसी बढ़ाई बाध साल ते विशाल बाहे याुख नाथ सोम सो। राक्षसियां जो रावण की रानियां थी बिलख बिलक कर कहती हैं हाय हाय कोई यह हाल बीस भुजा और दस सिर वाले रावण को सुनावे क्यों रे मेघनाज क्यों रे महोदर तुम हमें धैर्य क्यों नहीं बंधाते और अपने हाथों में आश्रय क्यों नहीं देते क्यों रे अतिकाय क्यों रे अकम्पन अरे अभागे गमारो क्यों स्त्रियों को त्याग कर साथ से भागे जाते हो तुम लोगों ने व्यर्थ साल वृक्ष के समान बड़ी बड़ी भुजाएं बढ़ा रखी है अरे मूर्खों इसी बल से रघुनाथ जी से बैर बढ़ाया है हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी अति आग है आरत पुकारत संभारत नको काहु दयाकुल जहा सो तहा लोक चले भागी हैं बाल धीप फिरावे बार बार झरावे झरे बूंदिया पाग पघिला हैं तुलसी बिलो के जात धानी अकुल कहेंहु के कपिसो निशाचर न लाग हैं इस प्रकार हनुमान जी ने हाट बाट के लिए प्राकार अटारी घर दरवाजे और गली गली में दौड़ दौड़ कर भारी आग लगा दी सब लोग आरतनात कर रहे हैं कोई किसी को नहीं संभालता सब लोग व्याकुल होकर जहाँ तहाँ भाग चले हनुमान जी पूछ को घुमाकर बार बार झाड़ते हैं उससे बुंदिया की भांति चिंदगारियाँ झड़ रही है मानो लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी में उस बुंदिया को पा पांगे यह देखकर कर राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहती हैं कि अब राक्षस लोग चित्र के बानर से भी नहीं भिगेंगे भीड़ेंगे लगी लागी आग भागी भागी चले जहाँ तहाँ धीय को नमाय बाप पूत न संभा रही झूठे बार बसन उघारे धूम धूंद अंध कहे बारे बूढ़े बार बारी बार बार रही है हिनात भागे जाथ घर गज भारी भीर ठेली पेली रोंद खोली डरा डारही बिललात अकुलात यति तात तात आग आग लग गई, आग लग गई गई ऐसा पुकारते हुए सब लोग जहां तहाँ भाग चले न मां लड़की को संभालती है और न पिता पुत्र को संभालता है केस और वस्त्र खुल गए हैं सब लोग नंगे हो गए हैं और धुएं की धुंध से अंधे होकर लड़के बूढ़े सब बार बार पानी पानी पुकार रहे हैं घोड़े हिनहिलाते हुए भागे जाते हैं हाथी चिगाड़ मारते हैं और जो बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी उसे धक्कों से झकेल कर पैरों से कुचले डालते हैं सब लोग नाम ले लेकर पुकार रहे हैं और अत्यंत बिलबिलाते तथा अकुलाते हुए कहते हैं बाप रे बाप आग की लपटों से तो झुलसे जाते हैं तपे जाते हैं लपट कराल ज्लाल जाल माल दहू दिशी धूम अकुला पहचाने कोन काहिरे पानी को ललात बिललात जरे गात जात मरी पाई माल जात भ्रात तू निबा प्रिया तू पराही नाथ, नाथ तू पराही बाप बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे तुलसी बिलोक लोक ब्याकुल लो बेहाल कहे ले दस अब भी सचको दिशाओं में ज्वाल मालाओं की भयंकर लपटें फैल गई है सब लोग धुएं से व्याकुल हो रहे हैं उस धूम में कौन किसे पहचान सकता था लोग पानी के लिए लालयत होकर बिलबिला रहे हैं शरीर जला जाता है सब लोग तबाह हो जाते हैं और कहते हैं भैया बचाओ प्रिय तुम भागो हे नाथ हे नाथ भागो पिताजी पिताजी दौड़ो अरे बेटा ओ बेटा भाग तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग व्याकुल और परेशान होकर कह रहे हैं अरे दशशीष रावण अब बेसों आंखों से अपनी करतूत देख तो ले